स्वागतं सर्वेषां भवन्तः सर्वे संस्कृतं पठन्ति सम्भाषणं किञ्चित् किञ्चित् शक्यं अस्तु यदि अहम वादा अवगछति किम कि वादा कि किम कि वा इदानीं एल् 1.. समाप्य एल् टु आगतवन्तः अतः सम्भाषणवर्धनार्थं चेत् सम्भाषणकौशलं सम्भाषणकौशलवर्धनार्थं अभ्यास नभ्यास भात पठन लेखन लेखनम से आवश्यकता नीति संभाषणकौशलार्थ पठनम, श्रवण बहु शब्दा हा, नित्य तत्रा कहा शब्दा हा, इति अस्माकहारे तस्कृत शानी वयम अज्ञा स्वभाषायां अनेके संस्कृत वाद ये पिचिता शब्द तक्ये उपयोग कथा पदानां उपयोगं कृत्वा वाक्य नूतनवाक्यगछत अभ्यासाथ उपयुक्त यहाँ पाठ्याशे शब्द सी यथा कि पर्वत पत्र अन्न जलम, एते जल वस्त्र शब्द अस्माक निजीव नमस्कार पूजन भोजन स्नान एवं बहवे भवन्ति, तम उपयोग वाक्यक नूतनवाक्यूतनवाक्ययत् कर्तव्य पद्धति आकांक्षाप्धति वह ठा आदो क्रियापद त्र वक्य वाक्य प्रधान क्रिियाप प्रधानमंत्री क्रियाबोध प्रधानम। क्रिया संभाषण से तात्पर्य भावोध अहम कि वक्त ज्ञापय अवगछते वा। तथम वादा तदर्थ प्रयास प्रयत्न आदो, क्रिया ध्यान ग्छा पढ़ा वादम खादा में, लिखा में, एक पदा परचय अस्त खलुँ क्रियापद तं प्रथमपुषा पढ़ती उत्तम पुषा पठा सक पढ़क पढ़ सतोष सतोष कठति पुस्तकं अहक पठा में भास्तक पढ़ पटिव हाँ ते आदो क्रियाम क्रिया अनम वाक्ये, कद्रष्टव्य गच्छति, गति कथन किमें ग्छति तदी की कं गिज्ञासा वाहन ग्छति विम ग मनुष्य ग्छति पशु गच्छति तस्य गूर्व किमी भवि यदि बहुवचनम बहुवचनमें गति जनाछा कथंग कथं गंद कुत्र क्छति ग्राम ग आपण ग्छति नदीतीर गतिर स्वदेश गर्गती ये किगमन हाँ तुत ग किम किम कि गच्छति तरी तर चतुर्थ जानती खु एक जानते उत्तम प्रकारेण अभ्यास अस्त सब प्रकार अभ्यासकनेस पूर्व अस्त अभ्यास अस्या संस्कृत कचन श्लोका बहुसुलभ महर्षे वालमीक बहु सुलभ बालरामायणम् इति जानन्ति जानन्ति जान वा संक्षेपरा संक्षेपरामायणमिति बालरामायणमिति सर्वे पठन्ति वा इतः परं तत् सुलभं भवति तत्र एवं जिज्ञासारीत्या किं भवति आदौ क्रियापदं ततः परम् एकम् एकं एकम योजनीयम् सप्त विभक्त कुभक्ति योजनी तुभव तदर्थ प्रयत्न कर्तव्य भोजनाये धनाजनाय स्नानाय ग अथवा स्ना कर्म ग तत्र गुत अपादाने तचमी आपदे पंचमी गृह गलया गचमी प्रयोग आगच्छतु आगच्छतु स्वागतम् एषः शिवकुमार, शिवकुमारः एषः शिवकुमार, भवान भवान् कः भवान् कः अहम, हा वदतु अहम् अहं शिवकुमारः हा वदतु उपविशतु एते सर्वे संस्कृतं वदन्ति भवानपि संस्कृतं पठतु मधुरम, संस्कृत मधुर सरलम. सुलभ संस्कृत सरल एक उपाय वाद य अस्मा परिचय नास्ति, संस्कृत भाषायाशेषगुण सा नूत शब्द निर्मात नूत शब्द निर्माण कर्म अर् अहम शब्दकोशं न जा व्याकर अहम संस्क न पढ़ा न पठितवान् कथं शब्दनिर्माणम् आङ्ग्लभाषायां शब्दनिर्माणं शब्दः नूतनशब्दनिर्माणस्य अवकाशः एव अस्ति इति चिन्तनीयं भवति अस्ति चेत् तदपि सहजतया न शक्यं यतोहि नूतनशब्दः कथं भवेत् यस्य श्रवणेन बोधा, बोधा अोधवा को लाभ अहमेक शब्द वाला कि अर्थव संस्कृत सामान्य सामान्य उपाये, नूतन श्रमाण प्रत्येक कर्म शक्नो अर्ष पुनस् सद अन्गछति सुखे अवगछतिदम साध्यम वक्यद सुलभँ वनस विचारो बवती यूतन शब्द निर्माण एक मकृतप्रचय संभाषण न जामी लेखन न, न नूतन जा ना नूतनशब्द निर्माण किंच इदं वैशिष्ट्यं संस्कृतस्य उदाहरणं वदामि शीघ्रं गच्छति शीघ्रगः इति गीघ्रदाग वाला अस्थ्रग नूत अर्थ कि प्रयास किंचित तदर्थम, किंचित किंचित प्रयास मंदग मंदग अधोग अवगत ऊर्धग अवगत अंतर्ग बग नूतन कमल अत्युभतयाव पंकज पंकज कष्प कमलपुष्पति पङ्के जातं पङ्कात् जातं स्वागतं स्वागतं पङ्कात् जातं पङ्कजं तद्वत् वृक्षजं वृक्षजं गृहजं धनजं कार्यजं विचारज सर्गज मगज युपयुज्य नूतनशब्द निर्माण सुलभत व्यं कर्म पारायाम कथ कथ नूतन नूतनत्वे नूतन सर्वे सुखेन जानते वयं सर्वे पठामः किं वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जानन्ति वा सर्वे जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ उदाहरणार्थम् अत्र पार्वतीपरमेश्वरौ इत्यत्र पार्वतीपः पार्वती एवं केचन वदन्ति पार्वती पहा पार्वती पाति पावती कवगत वातीतीक्षती हाँ रक्षती तथा बालप नावगत गोप गोपा पिचय खलु गोप अर्थ हाँ गा रक्षति गा रक्षति गा रक्षती गोप तदपह नगर पार्प वक्त शक्य खलु श्रोता जाप नूतन शब्द किंचखेन अवबोधो असद शब्द से व्याणम आवश्यक वह सहजतया नूतन श्रमाण पाक पचती अहम पा किद भवदी शाक जम, शाक शाकजों पदार गोधूम चणकज तंडुल वटका वड मज पदार था, वक्त शक्य अवगत वा एवं नूतना शब्द निर्माण अत्यम सुलभमस्त प्रयत्न कर अहम नूतन पद पिचय कौमी कमी अहम परिचितो भवामी अन्या पिचायाम अन्न बोधयाम तथा ददाती दलद जलम ददा जलद जलद नाम नदी मेघा तद बद अन्न दहा अवगच्छते हो अवगम्य देखिलो अन्न दहा ज्यान दहा धन दहा शुखा दहा शुखा दहा इती सब्दस्य प्रयोगं वयं भाशायं कुर्मा हा सुखद शयोग करते हैं ना में दाहा। एवं नूतन नुखदूपी भलद बलद अपेक्षा स्त्रीलिंगे नपुंसकिंगे स्वल बो, बोध दादा बोधद दा। यदि स्त्री बोति बोधद ज्ञानद अन्न तथा धी धा धारण कौती धु लघु उपाय नूतनानां शब्दानां निर्माणं संस्कृतस्य श्रेष्ठं वैशिष्ट्यम्, तस्मात् केवलं प्रयत्नः आवश्यकः व्यवहारसमये सम्भाषणसमये चिंतन सूतना शब्द यदि शब्दकोशन शब्दकोश् आधारेण पठन नूतन शोध यदि शब्दकोश नयाण कूम प्रति प्रातः स्ना कि भुक्त अथवा अभुक्त प्रयाण कुर प्रयाणसम कं क्यों यानम ग हस्तेन चालन होती मनस चिंत भ अन्न उपाय अस्माकितु मन अहम शुद्ध वादम अशुद्ध वाम वादम तत्र भीति सकोच लज्जा न आवश्यक हाँ चिंतन यद मन तस्कृतभाषा बवत यदि चिंतने संस्कृत भाषा आगे तरी बहुगन बहुसुभ संस्कृत वर्धते संभाषणश्रवण दल अस्म त्रवण कर श्रवणे संस्कृतवाताश्रवणे अस्तिवा जानन छा अस्तवा जानती व संस्कृतवाता प्रति श्रोत शक्यमी जानती वाना हाँ अत जानते तथा श्रवण लाभवन नूतन पदानां वाक्य पद्वाक्यम पद सर्वं एक ज्त्य एवं प्रकारेण संभाषण संभाषणकौशल वर्धनीय संस्कृत वैशिष्ट्यम सर्वे जाना संस्कृति पढ़ु सर्व्छा अस्ट प्रयत्न अभी अस् सयत् शीघ्रफलद कामना शीघ्र एते तदया नूतना शब्द येन कें प्रकारे पठन चिंतन कोशतना आकांक्षा पद्धति आकांक्षाप्धतिजन नूतन वाक्य नूतनवाक्यनिर्माणं यदि कर्तव्यं तर्हि आकाङ्क्षापद्धतिः प्रथमं कार्यं किमिति चिन्तनीयं केवलं सम्भाषणकौशलार्थमित्येव न कश्चन श्लोकः सुलभः श्लोकः अस्ति इति चिन्तयतु कमी एक श्लोक उदाहय वक्त शक्य है अस्त हाँ अच्छा अस्त अस्त वो तो एक श्लोक पठन सर्व न कथं कर्तव्य प्रथम पद विभाग सरस्वती नम तुभ्य वरदे कामी विद्यारंभ करे सदा अनतर कि श्लोक क्रियापद कि वदतु भगिनी अस्मिन् श्लोके क्रियापदं किं भवति वदतु हा भवति वदतु नमः तुभ्यम् इति नमः इति अस्तु नमः करिष्यामि इतोपि भवतु भवतु तरी क्रियापद नम क्रियापद करी की द्वित क्रियापद तृतीय क्रियापद तरी क्रियापदर्शन ज्ञान कि अस् शोकेक्यय अस् वाक्य प्रथम वाक्य कि तुभ्यां तुभ्यां नाम क्यम कस्म त्र प्रश्न तुभ्यम तोभ्यं करस्वती हे सरस्वतीभ्यं नम हे सरस्वतीभ्यं नम कृशी सरस्वती वरदे कामणि हे कामणि हे वरदे हे सरस्वती तोभ्यम नम कि नम कम नमस्क सरस्वत नमस्कार किम क विद्यारम्भं करिष्यामि अहं अत्र कर्ता कः कथं कर्ता नास्ति वा कर्ता नास्ति शिवकुमारः कर्ता नास्ति श्रीनिवासः कर्ता नास्ति करिष्यामि इति क्रियापदमस्ति खलु तस्मात् किम् अहं न अहम कि विद्यारंभ कर अहम विद्यारंभ क्या अतः तोभ्यँ नम अस्त अहम विद्यारंभ कैया किंज सरस्वते नम कि सिद्धि कारणेन मे मम मे इत मम षिवन अथवा चतुर्थी एक मह्यं मे आवाभ्याम चतर्थी मम मे आवयो नौ अस्माक चतर्थी वो षी व अठी मिधि कीदशी सिद्धि सदा सिद्धि विद्यारंभ क्या तदा तदा सिद् हे तुभ्यम नम कारेण श्लोक पदा ज्ञात पृथक आदो क्रियापद किशनी क्रियापद से बोध अन कर्ता कहवाकिंतनीय यदि कर्ता क्रियापद अशीति प्रतिशत साधत अवशिषं केवल विशति प्रतिशत क्रियापद जान पंचाश्त प्रतिशत अवगत कवल क्रियापदोधन अनस क्रियापद व्यर्थ क्रियापद जाना अनजा क्रिया न क्रियाबोधस्तुव तस्मा क्रियापद ज्ञान अर्ध कर्ता कर्ता कहा वाक्य अर्धबोधवाक्यु बोधे पादो न बोधो पूर्णो कवल पाद तदर्थम कर्म कर सामलोकशु साहित्य पुनः की तरह विशेषणा बहूं पद शोके तय हो बहु कष्टा अस्थाई वादा तस्मा तत्व द्रष्ट्य क्रियापद अन विशेष तरी वाक्य सुलभो संभाषणसम अभी तथा अभ्यास अत्यं सुलभतया संभाषण किशल वर्धते तुृश सौभा संभाषणकौशल वर्धता अभिवर्धता शुभा कामना प्रकटीकृत यतोहि त्वरा अस्ति इति क्षन्तव्योऽहं यतोहि त्वरया गन्तव्यमस्ति एतत् द्विवारम् आगतं विरमामि पुनः आगामिनि वत्सरे यतोहि सप्ताहे मम भारते प्रयाणं भविष्यति